जप जी साहेब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी भी सच सोच सोच न हो जे सोची लखवार चुप चुप न होवी जे लहरा लवतार भुख्या उत्तरी चल किरा हुई कि पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखया न हुक्मी होकार हुक्म ना कह जाय हुक्मी होकम लै वी हुक्म उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हम बख्शी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे मैं कह ना कोय गावै कोतावै किसैता गावै को दात जाने निशान गावै को गुणियां चार गावै को विद्या विखं वी चार गावै को साज करे तनखे गावै को जी ले फिर दे। गावै को जाप दिस दूर गावै को वेख हादरा हदूर कथना कत कथी नाया वै तोट कथ कत कथ कत कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पा जुगा जुगंत्र खाई खाए, खाए। हुक्मी हुकम उक्म चलाए राह नानक विघसै वे परवाह साचा साहेब साच ना पाख्या पाओ पार आखें मंग देह दे दात करे दातार फिर क्यों गै रखिए चित दिस दरबार मुहा के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना आई विचार करमियां वै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक ए वै जा सबा पे सच्यार थप्या न जाए गीता ना होय आपे आप निरंजन सोए जिनसे तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनिए मन रख पाओ दुख पर हर सु कर लै जाए गुरमुख नादंग वे गुरमुख वेदंग गुरमुख रहे सुमाई गुर ईश्वर गुरु गौर परमा गुर पार्वती माई जे हाउ जाना आ नाही कहना कथ न जाई गुरा देव एक देव जाई सब नो मैं विसरना जाई तीर्थ नाव जे तिवा विण भर के ना करी जेतिस सिर ठुपाई वेखा विण करमा के मिल ला मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुर जाई जे जुग चारे यार सु हो नवा खंडावे जाणी है नाल चल सब कोई चंगा ना रख जसकीरत जा जग ले जे तिश ना आवई ता वाह ना पुछ की कीटा अंदर कीट करदोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुण दे ते आ कोई ना सूज ही जे ति गुण कोय करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तरतव आकाश सुनै दीप लो पातल सुनै पोहे न ना सकैकाल नानक भगत सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईश्वर ब्रह्मांद सुनै मुख सालाहन मंद सुनै जो जुगत तन भेद सुनै शास्त्र सिमृत वेद नानक भगत सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख गयान सुनया अठसका इनान सुन पढ़ पढ़ मान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगत सदा विगास सुनै दुख पावका नास सुनै सरा गुना के गा सुनै शेख पीर पातशाह सुनै अंधे पाव है राह सुनया हाथ होए सुगा नानक भगत सदा विगास सुनै दुख भाव का नास मै की गात कही ना जाए जे को कहे पिछ पछताए कागत कलम ना लिखन हार मे का बह विचार ऐसा नाम निरंजन होये जे को मन जाने कुए, मन्ने मन कोये मनै सुरत होवै मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन मोह छोटा न खाए मन जमके साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होये जे को मन जानै मन कोय मन मार ठाक न पाए मन पत्स्यों पर गड़ जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म सती संबंध ऐसा नाम निरंजन होय जे को मन जान मन कोय पावे मुख द्वार मनै परवा साधार मनै तरह तारे गुरसिख मनै नानक भवै न भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोये पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावै दर गहमान पंचे सोहै दर राज एक तयान जे को कह कर विचार करते कह करना ना ही समार धल धर्म दया काबूत संतोख था परख्याया जिनसूत जे को बुझ होवै सच्यार तवलै ऊपर के भार धरती होर परर होर तस्ते भारत लै कौन जोर जी जा के नाम सबना लिख्या बुरी कलाम लेखा लिख जाने लेखा लिखा केता हो केता ले हो रूप। केती दात जाने कूत कीता कुवाओ कोिसते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन का विचार वारा न एक ए जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख्य जाप संघ पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य योग मन रहे उदास असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंखता तार असंख्य सूरमसार असंख मौन लिवलाय तार कुदरत कवन कह विचार वर्या न जावाएक जो तुद बाई बली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरखंत कोर असंख चोर रामखोर खोर अमर अमर कर करजायें जोर असंख गल वत्या कमायें असंख पापी पाप कर जाहें असंख कूड़ आर कूड़े फिराहें असंख माल पाक भाए असंख निंदक सिर करहें भार नानक नीच कह भी चार ना जावा एक वार जो तुद तो भावै सही भली कार तूसरा सलाम निरंकार असंख नाम असंख थाम गम गम असंख लो असंख है सिर पार हो अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखन बोलन बान अखर सिर संजो वाण जिन्हें लिखे तिर सिर ना जि फरमाए तिव तिपाय ना बिना वै नाई को थाओ कुदरत कवन का विचार एक कुवार जो तुत भाव सही बली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिय हथ पैर तन दे पानी तोता तो उतर स खेह मूहत पलीती कपड़ तो है पर लइ मत पापा के संग ना मैं कै रंग पुन्नी पापी आखण ना कर, कर करना लिख लै जाह आपे बी जा पे खा नानक हुक्मी आवो जाओ तीर्थ तप दिया ददान जेको पावे तिलका मान सुनया मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मालना हो सब गुण तेरे कोए कोये गुण कीते भगत ना हो स्वस्तात बाणी बरमाओ सत सुहा सदावन चाओ कवन सुबेला वक्त कवन कवन थित कव वार कवन सुरुती माहो कवन जित हो आकार वेल ना पाइया पण तीज हो लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया ज लिख लेराण वार न जोगी जन रुत्तमां ना कोई जाकर आखा किव साला ही क्यों वरनी जाना नानक ला नो आख एक दू एक दुक सी ना ही हीता जा कफ हुए नानक जी को पाओ जाना अगै गया ना सोहै पाता पाताल लाख गा स ओढ़ ओड़पाल को थके वेद कहन कवात सहस अठारह कह सोलो कात लेखा तिखियेखा नानक वखी है आपे जाने आप साल ही सलाह एती सुरतना पाईया नदिया ते वाह पवे समुना जानिए समुदान गिरह से माल धन कीड़ी तोलना होनी जे दिश मनो ना विसर अंत न सिफती नांत अंत न करना नांत अंत ना वेखण सुन न अंत ना जा पै क्या मनमंत अंत ना जा पै किता आकार अंत ना जा पै अंत कारण के ते ताके अंत न पाए जाए एहो अंत न जाने कोय बहुता कही है बहुता हो बड़ा साहेब उच्चा थ उचे उपर उचा नदरी उच्चा हो वै कोचे बहुता कर जाए वा दाता तिल ना तमाए किते वे जो दार कित्या गणत नहीं विचार किते खब टूटे में कार कि लै लुकर पाए किते मूरख खाई खाए, खाए कित्यादू पुख सदमार ए बेदहात तार बंद खलासी भाण हुए आख ना सकै कोए जे को खाए के आखण पाए ओ जाने खाए आपे जाने आपे दे आख से के के, जिसनों बख्शे शिफत साला नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण मुलवापार अमूल व्यापारी अमूल भंडहार अमूल आव है अमूल ले जाय अमूल पाये अमूल आसमाय अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रमाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान अमूल अमूल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाय आख वेद पाठ पुराण आख पणै करें वख्यान आखर आख सि आखें आखें देव आखें सुर नाहे किए होर करे ताय आख ना सकै के जे वड भावै ते वोये नानक जाना सचा सोए जे कोई आख भूल बिगाड़ तिख्या सिर गावार गावार सो दर के आ सो करके आ जिद बह समाले भाजे नाद ने कसंखा कि वावण हारे कि तेरास्यो कईयन किते गावन हारे गावै तोहो पौन पानी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे चित गुपत लिख जाना लिख लिख धर्म विचारे गावै शर्व देवी सोहन सदास वारे गावै दिन दासन बैठे देवत्या दरनले गावै अंदर गावन साध विचारे गावन जदी तो की संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पणन रखी सरजुगुग वेदा नाले गावै मोहनियां मनमोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन पाए तेरे अड़छ तीरथ नाले गावै जोत मां बलसूरा गावै खान इचारे खंड मंडल वर पंडा कर कर खे तारे सेतनु गावै जो तुत पावन रते तेरे भगत साले होर केते गावन सेंवै चितनायावन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैप्पी उसी जैन जैसी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन पाई कर कर वेख की तांज तिजी वई जो तिशा सोई कर सीम करना जाय सो पात शाहो शाह पात साहब नानक रहन रजाई हूं संतोख श्रम पर झोली ध्यान की करें विभूत खिंता कल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जी तै जगजीत आदेश तिश आदेश आद नीलनाद अनात जुग जुग एक कोत ग्यान दया भंडारण कटकट वाजैनाथ आप नात ना सब जावै लिख वै भाग आदि तिश आदेश आद नील अनात अनाहत जुग जुगे कुवेस एका माई जुग दुव्याई तीन चेले प्रमाण इक संसारी एक भंडारी इकल दिबाण जिव तिस्पावै तिवै चलावै जिवो वै, चला वै, वै फुरमान आदेश तिहादेश आदि अनिल अनाथ अनाथ जुगजु एक कुंडार जो किच पाया स्वेकावार कर, -कर वेख सृजन हार नानक सच्चे कि साचि कार आदेश ति सदेश आदि अनिल अनाद नाथ जुग जुग, जुग एक कुश एक दूजी बहु लाखों लखोंखीस लख लख गेड़ा एक नाम जगदीश ए की पतपी नान का नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देन न जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मनशोर जोर ना शुरुति गया विचार जोरना युक्ति जुगती संसार जिस हथ जोर कर वेख सोए नानक उत्तम नीच ना कोए न कोये राणी अग्नि पाता तिस्वी धरती की परमसाल तिस्वी जी जुगत के रंग तिनके नाम ने कन करमी करमी गोए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथ सोहनपन परवान अदरी करम पवै निशान कचपकाई उथ पाए नान गया जा जाए धर्मकंड खो करम के पवन पाणी बैसन तर कान महेस वर्मे घाटत कड़िया है रूप रंग के वेश के कर्म भूमि मेर केते केते देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बोधनाथ केते के देवी वेस किते देवदान मोन केते के रतन समुद्र केतियाँ खाणी के बाणी केते के बात नरिंद के सुरती सेव केते नानक अंत नायंत गन खन मैं ग्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्मकण की बाणी रूप तिथे घाटत घड़ी बहुत नोम ताकिया गल्थिया न जाए जी को कह पिछ पछताए तिथै घड़ी सुरतमत मनमोद तिथै घड़ी सुरंसदा कि सुद करम की, की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महा तिनमें तिन मैं राम रेह परपूर तिथै सीतो सीता मैं म में का रूप ना कितने जाहे नह मरै न ठागे जाहें जिन कै राम बसै मन माय ना ओहो मरै निन कै राम वसै मन माये तिथै भगत वसै के लो कर है न मन सोए सच खन वसै निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथै खंड मंडल वरभ जी को कथ तानत नितिथ लो लो आकार जीव जीव कुम तिवेद कार वेख विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार आहरण मत वेद हथियार पौ खल आयन तवताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ीए शब्द सची टकसाल दिन कओ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु बाणी पिता माता तरत मात दिवसरात तुयें खिल सगल जगत चंगे आइया बुरिया आइया वाचे तर्मा दूर के आप के दूर ज़िनी नाम तया गए मसक्त काल नानक ते मुख उजले ती छुट्टी नी नाम तया गए मशक्कत काल का नानक मुख्य उजले के छुट्टी नागुरु जी का खालसा वाह जाप साहेब एक अंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाग पातशाही दशवी छप चंद तौ प्रसाद चक्र चन अरबरण जात अरपात नह जय रूप रंग अर रेख पे कौ कह न सकत कह अचाल मुरत वो प्रकाशम तो कही जय कोट इंद्र इंद्रान शाह गणिज त्रिपुनमयी सूरनर सूरनेत्र मंत्रण कहक तब सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्ण सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपालय नमस्तंग अरूपे नमस्तंग नूपे नमस्तंग पेखे नमस्तंगेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नाम नमस्तंग ठा नमस्तंग कर्मग नमस्तंग धर्मग नमस्तंग नांग नमस्तंग ताम नमस्तंग अजीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाये नमस्तंगाये नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तग छेदे नमस्तंग गाधे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्त स्वेक नमस्ते नमस्त निके नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्त निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्त निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्त निर्नामें नमस्त निरकामें नमस्त निर्दाते नमस्त निर्घाते नमस्त निर्दूते नमस्तंग भूते नमस्तंग लोके नमस्त शोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग थापे नमस्त त्रिमाणे नमस्तंग निधे नमस्तंग गा नमस्तंग बाहे नमस्त त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्त सुजोगे नमस्त रंगे नमस्तंग भंगे नमस्तंग गम्मे नमस्तस् रमे नमस्तंग जलाश्रय नमस्तंग निराश्रेय नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग अमजबे नमस्ताजे आदेशंग देशे नमस्तंगे नमस्तंग नृदा नमस्तंग नृदा नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो शर्वे नमो सर्वूपे नमो सर्वपे नमो सर्व् नमो सर्वकाले नमो सर्वाले नमस्तस्तवै नमस्तंग पेवै नमस्तंग जन्म नमस् शुभनमें नमो सर्वगौने नमो सर्व नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकारे काले नमस्तस् दयाले नमस्ंगे नमस्तंगमरने नमस्त जरारंग नमस्तंग नमो सर्व तंदे नमो सत्वंदे नमस्तंग नृसाखे नमस्तंग निर्वाक्ये नमस्तंग रही मे नमस्त नमो सर्वसोख नमो सर्वोख नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाची शंतो प्रसाद रूप हैं अनूप हैं जू हैं बू हैं अलेख हैं भिख हैं नाम हैं काम हैं अधे हैं वे हैं जीत हैं पीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रवर्ग हैं सर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं वर्ण हैं भूत हैं पर हैं अगंज हैं बंज हैं जूझ हैं जंज हैं अमीक हैं रफीक है दंद है बंद है नृभुज हैं सूज हैं काल है जाल हैं अला है जा है अनंत है महंत हैं अलीक है नरश्रीक है निर्लंब है संभ हैं अगम है जाम हैं भूत हैं छूत हैं अलोक है शोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है बा है गमान है निधान हैं अनेक है, है फिर एक हैं भुजं प्रयात छ नमो शर्वय समस्ति निदान नमो देवदेवे पैखी पे पेवे नमो काल का नमो सर्वपाल नमो सर्वगौण नमो सर्वौणे अनंगीयनाथ नृषंगी प्रमा नमो पान पानन ममो मान मने नमो चंद्र चंद्र नमो, तान नमो, निर्त नमो नाद पान पाननम गीत गीते नमो तान तान नमो नृत्य नृत्य नमो नादनाद नमो पान पाननम बाद बादे अनंगीयनाम समस्ती स्वरूपे प्रभंगी प्रमा समस्ती विभूते कलंक विना कलंकी स्वरूपे नमो राजजे स्वरंग परमरूपे नमो जोग जोगे परम राज स्वरंग परम सिद्धे नमो राज स्वरंग परम विदे नमो शस्त्रपाण नमो अस्त्र नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता कियपरमीयो कियुगते नमो जोगजोगे स्वरंग परम जोगते नमो नितनारायणे क्रूर कर्म नमो प्रेत अप्रदसधर्मे नमो रोगहर्ता नमो रागरूपे नमो शाह शाह नमो पूे नमो दान दान नमो मान मन नमो रोग रोगे नमस्त स्नानेमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो शिष्ट नमो तंत्रंत्र तंग सदा सचदानंपरनासी अनूपे रूपये समस्त निवासी सदादावतकर्ता अदोदर्दर्ता परम परम पोष पोषपाल सदा सदासीता दयालंग अक्षेदीय पेदीय नमग काम समस्त पाजी समस्त सदाम तेरा जोरचाची जले हैं थले हैं भीत हैं बे हैं प्रभु हैं चू हैं देश हैं पेश हैुज प्रयात सन् आगाय अवादेनदी स्वरूप नमो शर्व समस्त निधा नमस्त नमंगथन मस्वंग प्रमातन मस्वंग गंजे न मस्तंगंजे मस्ंगंगकाे न मस्तंग नमो सर्व देश नमो सर्वेशे नमो राज नमो साज साज नमो साह शाहय नमो महामाये नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीत नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वोगे नमो सर्वो नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान नमो सर्वंत्र नमो सर्वंत्र नमो सर्वदृश्यंग नो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे ऋवंगी अनंगे नमो जीव जीवन जय खिजय बीजय समीजे कृपा कर्म प्रणश सदाधार सिद्धंग निवासी चर्पण प्रसाद अमृत अमृतकर्म अमृततरम खाला चाल भोग राज्य लखदातांग कालेपालेवाल शनौ प्रसाद आदरूप अना पार सर्वमान त्रिमान देवपालक सर्वकालक सर्व पालक सर्व कालक, सर्व कालक काल जत्र तत्र बिराजी अवदूत रूप साल नाम जात जाकर रूप रंग नेख आदि ज्योन आद से देश और न भेष जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले राग नाम काम बहीन पेखत तामु न जाय सर्वमान सर्वत्र मान सद मानता एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल, खेल नंदको फिरेग देव पेव न जान ही और कतेव रूप रंग न जात पास हो जान ही क जेव तात न जात जाकर चरमहीन चक्र बक्र फि चतर चक्र मान ही पुरतिन लोक चौदह कह विख जग जा पही जय जाप आद देव अनाथ मूर्त थाप्यो स्वै जय थाप परमरूप पुणीतमूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विस्वरचियो स्वयंभ गण भंजनहार काल कलाशुगत कालपुरख देश तरम तम स्व परमरात भूत अलग भेष अंगराग न रंग जाक जात पात तनाम पंजन दुष्टभंजन दायक काम आप आपरूपमी कनु स्तक पुरक अवधूत गर्भगंजन सर्वजन असूत अंगहीन अपंगनातम एक पुरख पार सर्वलायक सर्व कायक सर्वकोप्रतपार सर्व सर्वगनता सर्वहंता सर्वते सर्वशास्त्र न जान जय रूप रंग परम वेद पुराण जा कहनेत पाक नित कौट सिमृत पुराण शास्त्र नायाव ही वो चित्त मधुर संतो प्रसाद गुणगणुदार मारासनमंग मा उपमानंग अनुभव प्रकाश निषदीन अनास आजान बहु शहान शव राज देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्रपालंग कांग कालाका अनुभु दंगा भंग गतमित पार गुणगुणार मुनगण प्रणाम निर्भनिका अत दूत प्रचंड मितगत खंड आलश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणा डय अय चाची चंतो प्रसाद गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे हर कर्य ना अका भुज प्रयात छंद चत्रचक्रकर्ता चत्रचक्रहर्ता चत्रचक्रदने चत्रचक्रजाने चत्रचक्रवर्ती चत्रचक्रपर्ती चत्रचक्रपाल चत्रचक्रकाे चत्रचक्रपा चत्रचक्रवास चत्रचक्रम्य चत्रचक्रद्रचाची छंद न सत्र न मित्रा न परमंघ न पिताय न कर्मघ न काय अजनम अजा ना चित्रा ना मित्राय पर पवितत्र प्रतिश्य कृष्य भगत चंद तौ प्रसादिश क्यागंज कर्म है क्या क्या के आदित शोक अवधूत वर्ण की विभूत करना के राजम प्रभा हैं कि धर्मं तुझा हैं क्याशोक वर्ण है के सर्वा परण के जगत कृति हैं कि चित्र चित्री हैं के ब्रह्म स्वरूप है के अनुभव रूप है के आदि देव है क्या आप हैं कि चित्रम बहीन के कै दिन है कि रोजी रज़ा के रही में कि पाक बेअब हैं के कैबुल गैब हैं क्या गुल गुनाह हैं कि शाहन शाह के कारण पुनिंद हैं कि रोजी देहेंद हैं कि राजक रहीम हैं कि कर्म करीम हैं कि सर्वंग कली हैं कि सर्वंग दली हैं कि सर्वत्र मान्य हैं कि सर्वत्र दान्य कि सर्वत्र गौण हैं कि सर्वत्र भावन हैं कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राजा के सर्वत्र सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन हैं कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पाह कि सर्वत्र है, कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है, है, है, कि कि कि कि कि कि सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र पेखी, पेखी, काज राज है, कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र जाप है कि सर्वत्र भान है कि सर्वत्र है, कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है के सर्व बंगकलीम है के परम फिम है अकल अलाम के सह कलाम के हुन वजूह हैं तमाम है, सलाम है सलीक मुदाम बिलंद मकान है, उल जमान तमीजुल तमाम है, है में रीन है अनेक उल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप है त्रिमुकत विभूत है प्रभुकत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैम स्वरूप है स्� अनुप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्तो सलाम हैं, है अछूत हैं कि हैं, परवास हैं हैं, सदैव सदा हैं विभुक स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुक हैं, अनुप स्वरूप हैं प्रयुक्त अनुप हैं, चाची छंद अवंग हैं, नीख हैं अपरम हैं, अनाद हैं जुगा है, अजय है, है, दूत है, अनास है, उदास हैं, अवक्त हैं विरक्त हैं नाश हैं, प्रकाश है निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं, देख हैं, अलेख हैं, पीख हैं ठाह हैं है, गम हैं, अनिल हैं अनाथ हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं, हैं, अजा है, है चर्पटनौ सर्वं सर्वहंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता हता सर्वकर्ता सर्व प्राण सर्वराण सर्वकर्म सर्वजुक्ता सर्वमुक्ता रसावल छो प्रसाद नमो नर्कनाशे सदव प्रकाशे अनंग स्स्वरूपे भंगम विभूते प्रमा प्रमाथे सदाशाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगीनाभंगीत कामें ंगी स्वरूपे सर्वंगीअ रूपे ना पोत्र है न पुत्र है ना सत्र है न मित्र न ता है ना माता है न जाता है न पाता है निरसाक सरीक है मितौमिक है सदैम प्रभा हैं अजय है अजाय है भगती चंद तो प्रसाद कि ज्याहर जहूूर हैं कि हाजर हजूर हैं हमेशा सलाम है, कलाम हैं कि साय दिमाग हैं कि उसन चिराग हैं कि कामल करीम हैं कि राजक रहीम हैं कि रोजी दहिंद हैं कि राजक रहिंद हैं क़रीमुल क़माल हैं कि हुसन जमाल हैं गनीमुल अलखराज हैं गरीबुलनिवाज हैं हरीफुलशिकन हैं रासुल्फिकन हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्तुलनिवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुलजुबाँ हैं के साय क्राँ हैं के नरकंक प्रणास निवास है, हैं कि सरबुल गमन हैं है, तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज है परम परमीश है क्या चलम प्रकाश है क्या सुबाष है क्या जाब स्वरूप है क्या अमित विभिन्त हैं कि क्या पशाए क्या तम प्रमा है क्या चलंग अनंग है क्या भंग मधुभाषंतो प्रसाद मुन्मन प्रणाम गुण गुणाम अरबरगंज हरनर प्रम्ज अनगन प्रनाम मुनमन सलाम हरनर खंड बर्नर मंड अनुभवनाश मुनमन प्रकाश गुनगुन प्रणाम जलथल मुदाम अंशिज अंग आसन भंग उपमा पार गिदुदार जलथल थल मण दिव्य जल थल महान दिव्यस व्यंत अनबोनातुरास आजान भाव ए कैसदाव ओंकर कथनीयनाद खालखंड खन खयाल गुर्बरकार कर कर प्रणाम चेत चरणनाम अंशिजगा आजिजनाबाद अंजजगा आनरजबाद अन्टुट पंडार अठट पार आडिट धर्म अतटीठ कर्म अन्बरण अनंत दाता मंत हरि बोल मना चंद तो प्रसाद करुणालय हैं अर्काले हैं खलखंडन है, मंदन है, हैं मंडन हैं जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कलकारण हैं सर्ववारण हैं केत्रण हैं जग एककरण हैं मनमान्य हैं जगजान्य हैं सर्वंपर हैं सर्वंकर हैं सर्पाशय हैं सर्वनाशय हैं करुणाकर हैं विश्ववर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस है खलकण्डस है परते पर हैं करुणाकर हैं अजपा जप हैं थपा थप हैं कृता कृत हैं अमृता मृत हैं अमृता मृत हैं करुणाकृत हैं अकृता कृत हैं धरणी देते हैं अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृताकृत हैं अमृतामित हैं अजबाकृत हैं अमितमित हैं नरनायक है हैं कायक हैं करणालय हैं नृपनायक हैं सर्वपायक हैं पौपंजन है जब जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृतर हैं हरता है परमात्म हैं सर्वात्म है, आतंब हैं जसके जस हैं भुजंग प्रयात छ नमो सूरज सूर्य नमो चंद्र चंद्र नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकार नमो तेज तेजे नमो वृंदबिंदे भिंद नमो बीज बीजे नमो रास संघताम सं रूपे नमो परम तत् तत्कूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान नमो ज्योद ज्योद नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज ग्यान पूज नमो पान पान नमो कलकर्ता नमो शांत नमो इंद्र इंद्रनाद विभूते कलंकारूपे अलंकारलंके नमो आस नमो बंक बंके अभंगी स्वरूपे नंगीनामे त्रिभंगी त्रकाले नंगी कामे एक अश्री छ अजय अलय अभय अभै अबु अजू अनास अकाश अगांज अपांज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे न रंगे न रूपे न रेखे आकमंग परम जय अखे भुजंग प्रयाग समस्तोल नमस्तोल से सुमस्तोल प्रणशे अगंजुलनाम समस्त निवासे नृकाम विभूते समत् शुष्पे कुकर्म प्रणाशि सुधर्म विभूते सदा सचिदानंद शत्रम प्रणासी करी मोल कुनिंदा समस्त निवासी अजाय विभूत गजायब गणिमें हरिय करियं करी मोरहही में चत्र चक्रवर्ती चतचक्रभुगते स्वयंभव शुभम सर्वदास जोगुते धोकालनपर्णसी दयाल स्वरूपे सदायासंगम विभूते चतर्चक्रवर्ती चतर्चक्रभुगते स्वयंभ शुभम सर्वदा सर्वजुगुते धोकालपर्णसी दयालस्वूपे संगे अपंगम विभूते वागुरु जी का खालसा वागुरु जी की फतेह तो प्रसाद वैये एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाशे दसवीं सावक सुद समूह सिद्धांत के देख रहे हो घर जतीके सुर सुराधन सुध सदा दे संत समूह अनेकमती के सारे ही देश को देख रहे हो मत कौ न देखतपान पती के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रती विनेक रती के माते मतंग जरे जार संग उनूप उतंग सुरंग कोट तुरंग पुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप लिविध न्यावत शीष न जात विचारे एते पय तो कहाँ बे भूपत अंत को ना गयी पदारे जीत फिर शब्द दिशान को बाधित ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुढ़ ज्ञान की सुंदर इिंसत ही ऐराजारे भूत भविक भवान के भूपत कौन गि जात विचारे श्री पत श्री भगवान पुजे भिन अंत कुआंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक सेख है वेद पुराण के तेब कुरान जमीन जुमान समान के पिख है पावन आहार जति जतार सवै सवै चार हजार के देख है श्री भगवान भुजे भिन भूपत एक रति बिनेक न लिख है शुद सिबाह दुरंत तो उपास सा दुर्जान दलैंगे भारी गुमान भर मन मैं कर पर्वत मंख लय न लेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बडे भर यार अविचारे सार की तार बछया तोरत देस मलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़ हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहेब श्री शब को सरनायक जाचक अनेक सु एक सुवैया दानव देव फणींद्र निशाचर भूत पवित जपएंगे जीव जीते जल मैथल पली पल मै सर था तो पेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धून पापन के वो पुंज खपायेंगे साध समूह प्रसन्न फिर लोग जपायेंगे मानव इंद्र गजेंद्र राधव जौन तुरोक को राज करेंगे कोट स्नान कजातिक दान अनेक सोमवर साज रहेंगे ब्रह्म मेहेश्वर विष्ण सचिप अंथ से जम फाश पढ़ेंगे ते नर श्री पद के प्रसह भग ते नर फेना देह तरह गे कहाँ पयो जो दऊ लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भगतान लगायो नाथ फिरिए सात समुन्द्र लोग गयो पर लोग गवायो बासुकियो विख्यान सो बैठ कर ऐसी ऐसे, ऐसे सुभैस बितायो साच काउ सुन ले सुबह जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पाओ सान ले हो सब जिन प्रेम किया तिगी प्रभु पाओ काहुँ लहन पूज तर हो सिर ले लेंंगरें लटकायो काहुं लख्यो अरवाची दिशा मह काहुँ पचा खुशी सुनवाओ को पूजत है बस को मरतान को पूजन तायो कूर क्रिया और ज्यो सभी जग श्री भगवान को भेदना पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कुर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेदना पायो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह चौपई साहेब इकोकार वाहिगुरु जी की फते फतेह पातशा दसवीं वाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होय चेत की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट तुम कावो आप हाथ दै मोहे बचाव सुखी वसै मोरो परिवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर अच्छा निज कर द करिय काव आज आय पूर्ण गोय हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न्याह जो वर चाहू सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन शत्र हमारे मारिय आपात मुझे वरिय मरण काल का त्रास निम हु जो मारे हमारे श्री अस्तुजो करो रक्षा अच्छा। राख लियो माख निहारे साहब संसाए प्यारे दीन बंधुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए सुरजु अवतरा काल पाए कर विष्ण सकल काल का किया तमाशा जवन काल योगी शिव की ओ बेदराज ब्रह्मा ज्योति जवन काल सब लोक सुवरा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देवदैंत जक्षण जायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिशि को हमारी सकल प्रजा जिने आप स्वारी शिवकन को सवगुण सुख दियो शतरण को पालमो मो बाधकियो काट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर प्छनत चीटी ते कुचर्य स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट, पट की जान जब उतकर्क करा कर तारा प्रजा तब दे अपारा जब आ कर तुह कब हूँ तुम तो मैं मिल दे तर सब हूँ जेते वदन श्रेष्ठ सवतार है आप आपनी बूझ उचार है तुम सभी ते रह निरालम जानत भेद भे आलम निरंकार निभकार निरलम्ब आद नील ना दसंब का मूड चारत भेदा जाकू भेव न पावत बेदा काको कृपाण मानत महा कछु कच भेद न जानत महादेव कओ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिहव आप आपनी बुद्ध है जेती वर्णत भैन भैन तोह तेती तुमरा लख न जाय पसारा के विदिशा प्रतम संसारा एक रूप अनुप स्वरूपा रंग भयो कई पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उतपुच खान बहर रचदीनी कौ फूल राजा है बैठा कौं समट प्रो संकरी कैठा सगरी से दिखाय चम जुगाद स्वरूप स्वयं अब अवरक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवते तो पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस्तुजता शरणि परे तिनके दुष्ट दुखित वह मरे पुरख जमन पक परे त्य हारे तिनके तुम शंकर सवटारे जो काल को एक बार ते आए हैं के काल निकट नेह हैं रक्षा होए होये सब कला दुष्ट रिष्ट रि कृपा दृष्ट तन जायर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद्ध ऋ रि कर मोसुई दुष्ट छावैस कोई एक बार जिन तू मैं संभारा काल फांस ते ताय उबारा जिन नर नाम तय कहा का धारित दुष्ट दुख तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी सर्व ठोर मो हो सह दुष्ट दोख तेले हो बचाई खड़ग के तम शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी सर्व ठा मो हो सह दुष्ट दोख तेले हो बचाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह आनंद आनंद सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज छे मनोजियां वाद आईया राग रतन परवार परियां शब्दगावन आईया शब्द तगाव हरी केरा मन जनी वसाया कह नानक नू मैं पाया ए मन मेरे आदा रहो हर नाले हर नालो तू मन मेरे दुख सब अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सुना सब ना गल सम स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहबा क्या ना ही घर तेरा घर तेरा सब कुछ है जिसदे सो पावे सदा सिव सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वस्या शब्द कनेर कह नानक सच्चे साहब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम है आधार मेरा जिन भूखा सब गवाईया कर शांत सुखमन वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान ता गुरु विटोहो जिस दियां वडेइया कह नानक सुनो संतो शब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आद हारो वाजे पंच शबद तिद घर सुभाग है घर सुभागै शब्द वाजी कला जित करधारीया पंच दूत तुदवास की कालटक मारया तुरकरम पाया तू चिनको से नाम हर कै लागे कह नानक तहस को आ तिथ कर अनहदाजी साची लिवै बिन देवाणी देवाणी लिवे बाजो क्या करे बेचारी तुदबा समरत को बनवारी सब था कह नानक लिवै बाजो क्या करे विचारी आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जाने आ, जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारे कर किपा किल कटे ग्यान अंजन सारे आ अंधरों जिनका मोह तुट्टा तिनका शब्द सचै सुवर कह नानक ए आनंद है आनंद ते जाने बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिस होर क्या करे इक आरम भूले फिर दिख नाम लाख सुवारे आ गुरप्रसाद दी मन प्या निर्मल जिना पाणा पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्या रहे अखत की करह कहानी करहां कहानी कत कथ केरी के द्वारे पाई है तन मान धन सब सौ पुरको हुम ने पाई है हुक्म गुरु के राी बाह नान सुन संतो कथ खी ए मन चन चला चतुराई किने न पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया यही माया मोहनी जिन ऐत भरम भुलाया माया त मोहनी तिने की जिन ठगोली पाई कुरबान किया सह विट जिनम हो मिठा लाया कह नानक मन चंचल चितराई कि पाया ए मन प्या तुसदा सस मे यो कुटुम तू जे देखता चल नाहीं तेरा नाले साथ तेरा चलै नाई तिस न क्यों चितलाई है ऐसा कम मूले ना कीचै जिस अंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तो होवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले आगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया कि नै तेरा अपना आप तू जाने जी जन खेल तेरा क्या को आखाण है आखेंता वेखें सब तू ऐ जिन जग तू पाया कह नानक सदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा सच्चा मनसाया जी जन शब्द उपाक वेक प्रश्न आया लाभ लोभ अंकार चुका सतगुरू भला पाया कह नानक जिसनों आप तुट्ठा तेने अमृत ते पाया तेने अमृत ते पाया कह नानक जिसनों आप तुठा अमृत गुर भगत की चाल निराली चाला निराली बिखम मार्ग चलना लभ लो अहकार तृष्णा बहुत नाहीं बोलना खनिओ तिखी वालो निकेत मार्ग जाना गुरप्रसाद दी जने आप तर वासना समाणी कह नानक चाल भगतं जुग हो जू निराली ज्यो तू चला तिव चलै स्वामी ऊर क्या जा गुरेड़े जीव तू चलाह तिवै चल जिन्ना मार्ग पा वह कर किरपा जिन्ना मिलाहे सी हर अरसदा त्या वह जिसन कथा सुनाह अपनी से गुरद्वार सुख पा वहे कह नानक सच्चे साहेब ज्यो भाव है तिवै चला यो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया एह तिन्न कै मनुष्य है जिन धुरो तो लिखे आया इक फिरे कने रे करें गला गली कि पाया कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया पवित्र हुए सेजना जिनी हर त्याया हर त्याया भवित होय गुरमुख जिनी त्याया पवित्र माता पिता कुटम साहित स्यों पवित्र संगत सबाइया कहदे पवित सुन पवित शे पवित, पवित, पवित जिनी मन वसाया कह नानक सेवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहजनऊ पुजै वेण सहजै सहसा न जाए नह सह जाए, जाए सहसा किता है, संजम रहे करम कुमा सह सह जियो मलि संजम तो जाए मान तो शब्द लागो, जाए, सह सह जाए। हो शब्द लाग हो हर सिंह रहो चितय कह नादी सहज उप जै यो सहसा जी बजाए जियो मैले बारह निर्मल बारहों निर्मल जियो तो तमह ले तिनी जन्म जुए हारिया यह तिसना वा रोग लगा मरण मनो वसारेदा महना फिर कह नानक जी सच जजया कूड़े लागे तिनी जनम जूए हारिया जी हिर्मल बारह निर्मल बारह निर्मल जी हो निर्मल, निर्मल सतगुर से करणी कमा कूड़की सो पोचा नाई मनसा ससवाणी जनम रतन जिन खट भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर ने जे को से गुरु से सनमुख हो गया होवे तो सनमुख सिख कोई जी हो रह गुर गुर के चरण हृदय त्याय अंतरात्मा संभाले आप छठ सदा रह पर गुर अवर न जा कह नान सुनो संत हो गुरु हो बिन बिना सतगुरुकत न पावै पावै मुकत न होर थै कोई पुछो बिवे किया जाए अनेक जूणी परमावै बिन सतगुर मुकत न पाए फिर मुकत पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो वेण सदगुरु मुख ना पाए आहो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाओ सच्ची बाणी बाणी त गाओ गुरु केरी बाणियां शवाणी जिनको नदर कर मुख हृदय हृदय तिनाशवाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गाव हो ऐ सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तची सतगुरु वाज होर कच्ची बाणी कहते कच्चे सुन कच्चे कच्चियां को पखाणी हार हार नित कर रसना कहया कछु न जानी चित जिनका हिर लिया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुरका शबदर तन है हीरे जित जड़ाओ शबदर तन जित मन लागा एहो आसमाओ शब्द से ती मन मिलया सचै लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव शकत आप पाए कै करता आपे हुकमताए हुकमरताए आप वेख गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसा गुरमुख जिसनों आप करे सो हो वै एक सुनलाए कह नानक याव करता प्यो कुम जाए सिमृत शास्त्र पुन पाप भी जार दे तत्तै सारण जानी तत्तै सारन जानी गुरु बाजो तत्तै सारन जानी तई गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रैन वेहणी गुर ते किन जागे जिना हरमनस्या बोलें अमृत बाणी कह नानुक सो तत्त पाए जिसन अन दिन हर लिवला गए जागत रहन वहाँी माता के उधर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है वरदाता जे अगर मैं आहार पचावे उसन को पो ना सकी जिसन आपनी लिवला वे आपने लिवा पिलाए गुरमुख सदस माली है कह नानक वरदाता सो क्यों मनोविस जैसी अगन उदर मैं तैसी वार माया मायागन सविको जे कर जा भाणा तो जमया पर भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमरव एह माया जित हर विसरै महो उपज भावो दूजा लाया कह नानक गुरप्रसादी जिन्हें लिव लागी तिने विचे माया पाया अरे आप अमूलक है बोल ना पाया जाए बोल ना पाया जाए कि सहबिट हो रहे लोग बिललाए ऐसा सतगुर जी मिले तिसनो सर जाए तिस सोपी है जिस जीओ तिस मिल रहे। हर वसै आए हर आप मुलक है भाक तिना कै नानका जिन हर पल पाए हर रास मेरी मनमण जारा हर रास मेरी मनमण जरा सतिगुर रास जानी हर हर नित जप्य हो जी हो लाह खटे दिहाड़ी ए तन तिना मिलया जिन हर आपे भाणा कै नानक हर रास मेरी मन बणजारा ए रसना तू इन रसराच रही तेरी प्यास न जाय प्यास न जाय हो रत कित जिचर हर रस पलै ना पाए हर रस पाए पलै पीए हर रस बाहड़ नसना लागे आए एहो हरस कर्मी पाई है सतगुर मिले जसाए कै नानक होर अन रस विसर ज हर वसैम आए येर आ मेरा हर तो मैं ज्योत रखी ता तू जग मैं आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मैं आया हरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुरप्रसाद ही बूझिया ता चलात हो चलत नदरी आया कह नानक श्रिष्टा मूल रचा जो तराखी ता तू जग मह आया मन चाहो प्या प्रभागम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया हर गा मंगल ने सखिए सुख दुख ना बया पे गुरचरण लागे दिन सुभागे आपना प्रजा पे अन्हत बाणी शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभाप मिलया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरा इस जगमे आये कह क्या तुत कर्म कमाया के कर्म कमाया तू शरीरा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हरमन नसाया हर मन वसाया पूर्व लिखया पाया कह नानक नानको श्री परवान हुआ जिन सतगुर चित लाया ए नेत्रो मेरे हो हर तुम तो जो तर ही हर बिना वरना देखो कोई हर बिना वरना देखो कोई नदरी हर तुम देख दे नर का रूप है हर रूप नदरी आया गुरप्रसादी पूजा खा हर एक है हर बिना वरना कोई कह नानक यह नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव दृष्ट हो श्रवण में सच है सुनै नो पठाये सच है नो पठाए, पठाए शरीर लाए सुनहो सतवाणी जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रसवाणी सच अलख वाणी गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो है सुनै नो पठाए हर जीव गुफा दर रख कैजा पा वजाया वजाया वाजा पाउ नगट किए दसवं गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भामनेक नंदवां द्वार दिखाया तै नेक रूप न उन्होंने तिजदान ना, ना जाई पाया कह नानक हर प्यार जीव गुफा दर रख कैजा पा वजाया एह साचा सोहेला सच है घर गावह गावो, गावो तोहेला घर सच है जिथ सता सच त्या वह सचो त्या वहे जावहे गुरमुख जी ना वहे यो सच सबना खा खु है जिस बख्शे सोजन पावे पावहे कह नानक सच सोहेला सचै कर गावहे आनंद सुनो वड भागी हो सगल रत पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे धूप रोग संताप संतापुतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रे हा भजपूरे बेनवंत नानक गुरुचरण लागे वाजे अनहद तू रे बेनवंत नानक गुरुचरण लागे वाजे अनहद तू रे वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह